कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन वंदना शुक्ला की कहानी ईद मुबारक प्यार दोस्ती में बहुत खामोशी और आहिस्ता से दाखिल होता है पता ही नहीं चलता दुनिया की इस भारी भीड़ में ये चमत्कार किसी एक के साथ कब क्यों और कैसे हुआ और जब तक कुछ होश आता है वो एक बेचैनी भरी कुलबुलाहट लिए से जिंदगी तक पूरी तरह अपना कब्जा जमा चुका होता है आदमी खुद से ही पराजित हो जाता है फरहा और राघव हालांकि इस खुशनुमा शिकस्त की गिरफ्त में आ चुके थे लेकिन चाहते हुए भी वो इस विषय में खुलकर कहना तो दूर सपने भी नहीं देख पाते थे सपनों के पूरा होने की खुशी से ज्यादा उनके टूट जाने का खौफ उन्हें सालता वो सपने जिन्होंने अभी अखुआना शुरू ही किया था बावजूद पर्याप्त एहतियात के धीरे धीरे उनकी चाहत खुशबू की तरह उनकी अपनी सहेजी दुनिया से बाहर आने का रास्ता खोजने लगी और फिर उस दिन दोनों की एहतियात की कच्ची दीवार भरभराकर औधे मुँह पड़ी जब राघव कॉलेज से लौटकर घर में घुसा बाऊजी ने उसे आवाज दी जो बरामदे के मोढ़े पर बैठे चाय पी रहे थे राघव बाऊजी के मंतव्य से अनभिज्ञ उनका कहा मान उन्हीं के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया ऐसा अक्सर होता ही रहता था मां उसकी चाय पहले ही रख गई थी आज तुम किस लड़की के साथ बैठे थे बस अड्डे पर पिता जानकी प्रसाद ने पूछा था राघव से प्रश्न अप्रत्याशित था और उत्तर होशोहबास खोई बगैर दिए जाने लायक हां कॉलेज की एक दोस्त है वो क्या नाम है फरहा मुसलमान है हाँ क्यों क्या मतलब पिताजी मुसलमान से दोस्ती अरे हम दोनों बस का इंतजार कर रहे थे ऐसी दोस्ती थोड़ी ही देख लो ये ठीक नहीं है क्या पिताजी रोज रोज उसके साथ यूं दिखना अरे पर बस तो वहीं से मिलेगी ना लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं बाबू अपने तमाम बिखरे एहतियातों की किरचों को एक और खिसकाते हुए राघव ने कहा अब छह महीने ही तो बचे हैं इम्तिहान के उसके बाद वो कहाँ और मैं कहाँ ठीक है एक आध दफ़े और भी देखा है तुम्हें उसके साथ इसलिए पूछ लिया लेकिन बस दोस्ती तक ही रहना आगे मत बढ़ना ये लोग बहुत कट्टरवादी होते हैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं बाबूजी मौन हो गए उन्होंने अपने डर के बीज राघव के जहन के आसपास छिड़क दिए थे अब जबकि उसके अपने अनुमान बाबूजी के डरों से आगे भी कई मीलों तक फैले थे कई आशंकाओं भरी पोटली में बाबूजी ने अपनी चुप्पी की गांठ लगा दी थी और राघव भी भीतरी भीतर कुछ कम डरा हुआ नहीं था उसने भी अपने शेष डरों को अपने मन के बहुत अंदरूनी कोने में दबोचकर बिठा लिया था खुद से डर दूसरों से डर से ज्यादा डरावना होता है वो सोच रहा था क्या सचमुच उसने जो बाऊजी से कहा हम दोनों के रिश्तों के बारे में ऐसा ही होगा आंगन में राघव और बाऊजी की घाटें अगल बगल में बिछी हुई थी रात भर वो बाऊजी से छुपके जागता रहा और बाऊजी को भी उस रात प्यास कुछ ज्यादा ही लगी बार बार उठकर घाट के बगल में रखे स्टूल पर से पानी भरकर पीते रहे आखिरी साल की परीक्षा निकट आ रही थी और फरहा और राघव दोनों की नाउम्मीदें कयामत के रोज के करीब खिसक रही थी जिसके आगे सिर्फ अंधेरे थे अपना लिखना पढ़ना छोड़ बस अलविदा कहने के दिन की अनचाही प्रतीक्षा कर रहे थे वो तभी एक दिन विस्फोट हुआ आखिरी तदवीर का अपनी आशंकाओं और घुटन का और राघव ने फरहसे कॉलेज से लौटते वक्त रास्ते में बीच में पड़ने वाली उस टी शॉप पर मिलने के लिए कह दिया वो आई उसी चाय की दुकान में ग्राहकों के लिए कनात को घेर जो छोटे केबिन बना दिए गए थे उन्हीं में से एक में वो दोनों आमने सामने खड़े हुए थे अचानक राघव को न जाने क्या सूझा उसने फराहा का हाथ पकड़ लिया वो बुरी तरह सतपका गई शादी करोगी मुझसे प्रश्न अप्रत्याशित था ये क्या कह रहे हो राघव मैंने तो कभी सोचा नहीं इसके बारे में तो सोचने के लिए ही तो कह रहा हूं फराहा तुम भी मुझसे इश्क करती हो जैसे मैं तुमसे यदि ये मेरी गलत फहमी है तो मैं वाकई अपनी इस बदतमीजी के लिए शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी मांगता हूं वो नीची गर्दन किए सोचती रही जरा भी हिम्मत नहीं सच हौसले पस्त हैं फिर भी देखती हूं कोशिश करके घर लौटते वक्त वही रास्ते थे वही दुकानें और सड़कों पर दौड़ते वैसे ही रोज की तरह के वाहन लेकिन फरहा के दिल में मचे तूफान से बेखबर आज उसे ये सब चीजें एक अजीब तरह से डरा रही थीं। अम्मी आपसे कुछ बात करनी है रात में जब अम्मी उसके बालों में तेल लगा रही थीं, तब उसने अपनी बची खुची हिम्मत बटोर कर उनसे कहा हां कहो लेकिन जो फराहा ने कहा अम्मी का शक उसके आसपास भी नहीं भटका था अभी तक लिहाजा वो भीतर से काफ ही उठी ये क्या कह रही हो दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा अपनी पसंद का लड़का वो भी काफिरों के खानदान का नाना ना, ये तो नामुमकिन है अपनी सुबह से निकालना भी मत बिटिया वरना कहर ही हो जाएगा अम्मी खुदा के लिए ऐसा न कहिए कुछ तो रहम कीजिए हम पर वो बहुत ही सहीन लड़का है निहायत शरीफ और भरोसेमंद आदतें भी कोई बुरी नहीं है शराब सिगरेट तो वो छूता भी नहीं हम जानते हैं उसके घर में भी कोई पाबंदी नहीं होगी उसके वालदेन बहुत सीधे लोग हैं यकीन करिए अम्मी हम कबूल भी कर लें लेकिन घर के मर्दों को कौन समझाएगा पुराने शहर वाले अपने मामू और चाचू को तो तुम जानती हो जानती हो जुबा से निकाल भर दिया तो वो काट कर फेंक देंगे आप अब्बू से कहिए ना अब्बू तो मान जाएंगे लेकिन और लोग और फिर और लोगों से जैसे कि उम्मीद थी साफ इनकार हो गया सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा था फरहा ने कॉलेज आना बंद कर दिया पता पड़ा वो बीमार हो गई है हिंदी फिल्मों की तरह उसे घर से निकलना बंद करवा दिया गया था इम्तिहान भी वो बुर्का पहनकर किसी घरवाले के साथ ही आती थी जो उतनी देर बाहर चौकसी करता बैठा रहता ये राघव और फरहा की जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे इम्तिहान खत्म हो चुके थे दो महीने बीत चुके थे ना फरहा का कोई पता था न राघव को अपने भविष्य का खैर जीना कभी कभी मजबूरी हो जाता है और तब हालातों से समझौता करने के सिवा कोई चारा भी नहीं बचता छह माह बीत चुके थे कुछ दिन हुए राघव को बैंक की नौकरी ज्वाइन किए हुए राघव के दिल में उदासी के घने कोहरे से अनभिज्ञ घर भर अभिभूत था इस उपलब्धि पर उनके सपने साकार हो रहे थे जो राघव की जिंदगी से जुड़े थे लेकिन राघव जैसे एक मशीन में तब्दील हो चुका था बस घर से बैंक और बैंक से घर यूं भी ज्यादा बोलने की आदत रही नहीं कभी उसकी मन के भीतर अफसोस और फरहा की यादों समेत कई तहखाने बन चुके थे अंधेरे न्पृह और खामोश जिनके भीतर उसका अकेलापन चुपचाप आहीं भरा करता उस दिन जब वो बैंक से घर आया तो अम्मा ने बताया कि किसी का फोन आया था तुमसे मिलना चाहते थे नाम क्या था जूते के बंद खोलते हुए उसने अनमने मन से कहा अब्दुल्लतीफ़ या ऐसा ही कुछ बता रहे थे वो जैसे अपने कानों पर यकीन न कर सका किसका एक बार फिर कहो कोई मुस्लिम थे नाम शायद ऐसा ही कुछ था नंबर बताओ राघव ने कहा उस नंबर पर कोई दमदार आवाज थी उन्होंने कहा मिलना चाहते हैं तुम्हारे पिता से जी जरूर राघव ने कहा बात कल शाम उनके घर आने पर तय हो गई रात भर राघव सो न सका बाबूजी ठीक ही तो कह रहे थे बहुत कट्टर होते हैं ये लोग अब कल क्या होगा जब वो आएंगे और हमें धमकाएंगे बाबू अम्मा पर क्या बीतेगी काल्पनिक दृश्य जैसे उसके सुकून के एकांत में आकर धड़ाधड़ रहे थे न जाने कहां से देखो तुम्हें आखिरी बार ताकीद कर रहे हैं कि अब फरहा से मिलने जुलने की कोशिश कतई न करना वरना तुम जानते नहीं हो कि हम क्या करेंगे कभी कुछ उनकी बिरादरी के लोग बाबूजी को हड़काते संभाल लो अपने साहबजादे को वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा कभी चार पांच लोग आते और आते ही लाठिया बरसाना शुरू कर देते उसके सिर पर वो उकड़ों अपना सिर पकड़े जमीन पर बैठा है और उस पर लाठियां बरस रही हैं राघव हड़बड़ाकर उठ बैठा पानी पिया और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आकर खड़ा हो गया गली सुनसान थी दो एक कुत्ते पूछ दबाए इधर उधर कुछ सूंते से डोल रहे थे एक ने उसे देख लिया और उसके पैरों के पास आकर पूछ हिलाकर अपनी उम्मीद जताने लगा कुछ देर बाद नाउम्मीद होकर वहां से चला गया राघव वापस घर के भीतर आ गया साकल चढ़ा अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया उसका मन हुआ इसी वक्त बाऊजी को जगा दे और उन्हें पूरी बात बता दे माफी मांगते हुए उनसे कोई रास्ता निकालने को कहे पूरी रात पशोपेश और उद्विग्नता में बीती। कई बार दिमाग में ये भी आया कि फरहा को फोन लगाकर माजरा बताए लेकिन फिर लगा खम खा उसकी जान पर बनाएगी सुबह हुई जो दोपहर तक सरक आई न कोई फोन न संदेश लेकिन इंतजार और बेचैनी के पल आखिरकार खत्म हुए वो दो लोग थे जो उनके घर आए हाफिज अली और उनकी पत्नी रजिया बेगम फरहा के माता पिता जैसा सोचा था उससे बिल्कुल उलट बहुत सहज और सरल बाहू ने उनका खुलकर स्वागत किया और अपना अनमना अनमनापन छिपा गये बेटा फरहा ने तो खाना पीना छोड़ दिया है किसी से बोलती भी नहीं घर वालों को तो अपनी इज्जत प्यारी है ना लेकिन हमें अपनी बच्ची उनकी आंखें झुर्रियों के बीच से चमकने लगी पनीली होकर वो अपनी बेटी की जिंदगी मांग रहे थे उनसे अरे ये तो बहुत फिक्र की खबर है अंकल बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए और फरहा के लिए राघव बी हो उठा बेटा उसे निकाह कर लो हम सब नाते रिश्तेदारों से निपटेंगे लेकिन हमें अपनी बच्ची को बचाना है हमारे पास उसके अलावा है ही क्या अब मैं भी रिटायर हो चुका हूं उसकी अम्मी भी बीमार रहती हैं अपनी आंखों के सामने उसका खुशहाल परिवार देख लें बस यही चाहते हैं फरहा के पिता गड़गड़ा रहे थे और राघव उन्हें हर तरह से सुकून देना चाहता था ये मजहब धर्म की बातें और उसूल जिंदगी से बढ़कर थोड़े ही हैं हम आम रियाया सिर्फ इंसानियत और सुकून से वास्ता रखती है और यही चाहती है उन्होंने बाऊजी की ओर देखते हुए कहा खौफ और परेशानियों के बीच हुए निकाह में गिनी चुने लोग शामिल हुए निकाह हफीज खान यानी फरहा के पिता के घर सिर्फ पांच मेहमानों की मौजूदगी में पढ़ा गया करीमपुर से आए फरहा के बाबा हकीमल्लाह खान जो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी हिस्सेदारी कर चुके थे और एक तरक्की पसंद इंसान थे उनकी बीवी रहमानी और फरहा के रिश्ते के एक चाचा जो हफीज साहब के दोस्त भी थे और उनकी बीवी उनके अलावा मौलवी साहब उसके बाद पूजा जानकीनाथ पांडे यानी राघव के घर हुई यहाँ भी पंडित के अलावा गिने चुने लोग उपस्थित थे राघव और फरहा अपनी बे इनतिहा खुशियों के साथ एक दूसरे की खूबियां अपने घर वालों को नहीं बता पा रहे थे और घर वाले हजारों शंकाओं के बीच डरे हुए से सभी रस्मों रिवाजों को निपटा रहे थे फरहा राघव के घर आ गई उन दोनों ने पहले ही दिन ये समझौते किए कि वे किसी भी धर्म में विघ्न नहीं बनेंगे और एक दूसरे के परिवारों का सम्मान करते हुए बहुत ही सहजता से जीवन यापन करेंगे फरहा ने अपनी समझदारी और काबलियत से जल्दी ही सबको अपना मुरीद बना लिया जिनमें सबसे पहले थे अम्मा और बाूजी उनकी सारी की सारी नाउमीदियां उम्मीदों में बदलती जा रही थीं जो उनके उत्फुल्ल चेहरों और कार्यकलापों में साफ दिखाई देती थीं और राघव वो तो सातवें आसमान पर था जिसे बेहद जहीन खूबसूरत और अपनी मन पसंद साथी को पाकर वो खुशी से सराबोर हो चुका था फरहा के रिश्तेदार अभी भी खफा थे कईयों ने हाफिज साहब के घर मेल मुलाकात भी बंद कर दी थी उनके मित्र और रिश्तेदार उन्हें एक गुनहगार की तरह देखते थे जिन्होंने अपनी बेटी को जानबूझकर काफिरों के हाथों में सौंप दिया था अल्लाह हमारी औलाद होती तो कब का कत्ल कर दिया होता हमने बर खुदार आपने तो खुदा को नाराज कर अपनी जगह दूजख् में पक्की कर ली है अब चाहे हज करें या पांचों वकत के नमाजी हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता सजा तो तयशुदा है खुदा के घर में इस तरह की बातें वो आते जाते सुनते और खामोशी से रहते ये सब बातें उनकी जान से प्यारी बेटी से ऊपर नहीं थी बहुत दिनों से नहीं आई अम्मा घर आओ ना कहो तो ऑटो रिक्शा भिजवा दें या राघव को स्कूटर लेकर भेज दें मालती यानी राघव की मां ने जब उसकी नानी से कहा तो नानी कुछ देर के लिए मौन रही फिर बोली ना ही बिटिया ना आ सकत एक मुल्ला की छोरी ते ब्याह दिए हो तुमने अपने लड़का तुम औरन ने तो कछु सोची नहीं पन हमें तो रहनो है ना नाते रिश्तेदारों के बीच और हां तुम भी ना आईयो यहाँ बाबू जी बहुत ही गुस्से में है नानी ने कहा और फोन रख दिया दो महीने बीत चुके थे शादी को इन दो महीनों में राघव और फरहा के माता पिता अपने संयुक्त परिवारों के दिलों से कई मीलों दूर चिटक गए थे किसी बिल्कुल तनहा टापू पर सभी अपने अपने सुख दुखों के साथ जी रहे थे और नए और बदले हालात में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे फरहा के निकाह के बाद पहली ईद थी हफीज़ मियाँ और उनकी बीवी रजिया का दिल बेटी से मिलने को बेताब हो रहा था लेकिन बिना रिश्तेदारों से मशवरा किए बल्कि इजाजत लिए उसे यहाँ लाना नामुमकिन था सो उन्होंने एक राह निकाली करीमपुर की पुष्तैनी हवेली में रहने वाले अपने बुजुर्ग ताऊ हकीमुल्ला साहब जो वहां के पुराने रहवासी तरक्की पसंद और इज्जतदार आदमी थे और फरहा की शादी के चश्मदीद गवाह भी उनसे दरखास्त की और पूरी मंशा उन्हें बताई वो खुशी खुशी मान गए ईद के दो दिन पहले हफीज खान और उनकी बीवी राघव और फरहा अपने अपने घरों से हकीम साहब के यहां करीमपुर पहुंच गए ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका था पुरानी बावड़ियां कच्चे पक्के मकान गलियां और उनके इर्द गिर्द छोटे या दुमंजिला माचिस के डिब्बे जैसे घर जिनके चेहरे टाट या सस्ते कपड़ों से ढके हुए थे बाहर के कच्चे रास्ते की संकरी कच्ची जगह पर बंधे बकरे बकरियां और बंद ठहरे हुए नालों और कीचड़ की मिली बदबू तैर जाती और पूरी गली महक उठती इन्हीं तंग गलियों में से गुजरते हुए जाना होता हकीम साहब की हवेली तक जो आसपास के घरों दड़बों के बीच कुतुब मीनार की तरह खड़ी थी अपने इतिहास को अपने बुर्जो कंगूरों और पीतल की कीलों जड़े मोटे और पौराणिक मजबूत दरवाजों को समेटे ये भी एक संयुक्त परिवार था और हकीम साहब इस घर के मुखिया घर में उनकी ही चलती थी फरहा यहीं पैदा हुई थी लिहाजा सभी लोग उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे सभी ने जी खोल कर उसका स्वागत किया खाना पीना हुआ सब लोग सो गए अल सुबह अफरा तफरी मची हुई थी पूरे शहर में किसी ने शहर मौलवी के बकरे को मार दिया था और उसे बूटी बूटी करके उन्हीं के दरवाजे पर फेंक दिया था मोहल्ले के सभी हिंदू रातों रात भाग गए या भगा दिए गए थे पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ मारा जा रहा था मुसलमानों के सिर पर खून सवार था राघव को फरहा के घर वालों ने एहतियात के मद्देनज़र कमरे के भीतर बंद कर दिया था मोहल्ले में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि राघव भी फरहा के साथ आया हुआ है यहाँ जैसे तैसे दिन बीता रात हुई सभी लोग डरे सहमे से अपने घरों में दुबक गए ये घर सबसे ज्यादा डरा हुआ था जिसने अपने भीतर किसी काफिर को छिपा रखा था रात के एक बजे अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई सभी के दिल कांप गए